श्रावण मास महात्म पंचवण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन ईश्वर उठोरी व्रतमोत्तम अमायाम श्रावणी मास सर्व सम्पत् प्रदायकम ईश्वर बोले हे मुनिश्रेष्ठ अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है में सर्वाधि गृह ततम आरस्तूह स पूजने पिठोरम संज्ञा चत सो मुनीर तत्कार च वक्षेहम सवधानशनो जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं अतः हे मुनीश्वर इस व्रत का नाम पिठोर है अब मैं उसकी विधि कहूँगा सावधान चित्त होकर सुनिए कुड्य विम्रेण कृष्णनाथ धातुना त्रता्रे तो निलिखे सुधे शुक्ले नवाथ सन्लिखेत सित अर्थात दीवार को शुक्ल वर्ण कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोत करके बुद्धिमान को चाहिए कि यदि वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से कृष्ण वर्ण पर श्वेत रंग से अथवा श्वेतवर्ण पर कृष्ण वर्ण से चित्र बनाए अथवा श्वेत पीत से लाल से काले या हरे वर्ण से चित्र बनाए मध्ये शिवम शिवायुक्तम लिंगम वूर्ति में वा विस्तीर्ण कुंडमालिख्य सर्व संसार मालिखे मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण भीत पर संसार की अनेक चीजों को चित्रित करें चतुशाला समायुक्तम पाकागारम सुराल शय्यागृह सप्तकोशा तथा स्त्री केतिकोभं साव इच पाषाणचूर्णन शुशोभनम्वार चेष्टिस्त अजागाव महिष्य सेवा उष्ट्रातंग गंत्री रथ प्रभृत शक्टा प्रभेद का तरुण्य पुरुषा तथा बालक्याम धोलिका चमंजका बहुपका चतुशाला सहित पाकाल रसोईघर देवालय शयनागार सात खजाने स्त्रियों का अंतपुर जो महलों तथा अट्टिकाल अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मंडित हो चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईटों से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे छत तथा क्रीड़ा स्थान हो इन सबको चित्रित करें बकरियां, गायें भैंस घोड़े ऊंट, हाथी चलने वाला रथ अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे वृद्ध जवान पुरुष पालकी झूला और अनेक प्रकार के मंच इन सबका अंकन करें हेमाणिप्या चाम्रकाणी शेषा लोहा चृयांग प्रसूतान च रंगप्रसूतानि पैतला पात्राण नानाविद कारणी सुवर्ण चांदी ताम्र सीसा लोहा मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखे यावंत कशिपु भेद उपब्रहण जात मार जा रहा मजारा सारिकास्थ शुभा पक्षि पुषाणा स्त्रीण तैवाप्यनेश यानी चास्तृह तथा प्रवरणन चात्रण ये स्तंभदंडौ च मंथने रजत्र तेतु दुग्धम चवनीतक तथा तथा मस्तु आज्यम तथा। सेन संबंधी जितने भी साधन हैं चारपाई पलंग बिस्तर तकिया आदि बिल्ली अन्य और क्षी पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं मंथन के लिए दो स्तंभ एवं तीन रसिया दूध मक्खन दही छाछ, घी तेल तिल इन सभी को भीत पर लिखे वार्ता चढ़ का मसुराकुल मुद्द प्रियंगु तिल्पो द्रवकात सीति देशदम चोपलम चुल्ल तथा साम्माजनी पुर वस््राणी नारीण सर्वश च चुर्पादी तथा तृणुभवा चुूखलच मुशलम यंत्र दलयुगान्वनम चा मरम छत्रन पादुका दयाय दादातपोष्या पशुभक्षम तृणादी धनर्बाण शघ्नश खंड कृंता शक्त धर्म पाशाकुशपा तोमर मुद्गर परशुपटिषसा भुसुंडी परघ से चक्रयंत्रिक जलयंत्र मसी पात्रेखनी पुस्तका फरजात सर्वे छुरीका कर्तरी तथा तुलसी तथा तथा ना पुष्पीबिल दीपिकास्व दीपा तक भक्ष्यम पक्वान्ना चा भीदेख्यम तकलम्त ही कियेख्य जनिनात्र वक्त वा मैं कियत एक एक पदार्थ से भेदास गेहूँ चावल अरहर जौ मक्का वार्तानल एक प्रकार का अन्न चना मसूर कुलथी मूंग कांगनी तिल कोदो कातसी नामक अन्न सामा चावल उड़द ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें सील लोढ़ा चूल्हा झाड़ू पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी वस्त्र बाँस तथा तो तीन के बने हुए सूप आदि ओखली मूसल अर्थात गेहूं आदि पीसने तथा तो अरहर आदि जलने के लिए दो, यंत्र, चाकी तो पंखा, चवर, छत्र, जूता, दो दासी दास नौकर पोष वर्ग तृण आदि पशुओं का आहार धनुष बाढ़ सतघ्नि एक अस्त्र विशेष खडग भाला शक्ति अर्थात बरछी ढाल पास अंकुश ग्रिशूल भिंदपाल तोमर मुदगर परशु अर्थात फरसा पट्टीस भुसुंडी परिघ चक्रयंत्र आदि जलयंत्र दावात लेखनी पुस्तक सभी प्रकार के फल छुरी कतरनी अर्थात कैची अनेक प्रकार के पुष्प बिल्वपत्र तुलसी दल मसालीपक तथा दीवट आदि उनके साधन अनेक विद खाने योग्य साथ तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं उन सबको लिखे साथ ही जो वस्तुएं यहाँ नहीं कही गई है उन सब को भी भीत पर लिखे मनुष्य यहाँ कितना लिख सकता है और मैं कितना वो कह सकता हूँ क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं उपचारे षोड़शे सर्वेश पूजनम भवे नानाविधस्या पुष्पूपोपचंदनम ब्राह्मणा भोजेत बालावासीन्य पुष्कला प्राथय चिव सांबम व्रत समस्त शिव सांब दया सिंधु गिरी स शेखर व्रते न संतुष्ट प्रयक्षास्मान मनमथो व्रता सोलह उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए पूजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य पुष्प धूप तथा चंदन अर्पित करें ब्राह्मणों बालकों तथा सौभाग्यशाली स्त्रियों को भोजन कराए तत्पश्चात पार्वती से ही शिव से -शी प्रार्थना करे मेरा व्रत संपूर्ण हो हे सांब शिव हे दयासागर हे गिरीश हे चंद्रशेखर इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोव्रत पूर्ण करें एवं कृप्वा पंचवर्ष तत्पनम चलेत आद्येन नीलपत्रे हो सख्यु मंत्रत ग्रह होम पुरा कार्य पूरे दुरधिवासनम अष्टोतरसहस्रम शत अष्टोत्तरम तो वोम संख्या भविवस् आचार्य पूजिए ततः भूयसी दक्षिणा दध्या इष्ट बंधु जनि साधुब सहितो बुध एवं कृते विधाने तो सर्वान्याद तत्सर्वते नर इस प्रकार पाँच वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए इसमें घृत तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 सौ होनी चाहिए हे वस्त्र तत्पश्चात आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि इष्ट बंधुजनों तथा कुटुम्ब के साथ स्वयं भोजन करें इस प्रकार विधान के किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है इस लोक में जो जो वस्तुएँ उसे परम अभिष्ट होती है उन सबको वह पा जाता है ये तत्व पिठोरी व्रतमुत्तम व्रते नाम समृद्धि शिव प्रीति कर भूत न भविष्य भित्तौ यु तोश्चित हे वस्त मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला न कोई व्रत हुआ है और न तो होगा मनुष्य इस व्रत में भीतर भीत पर जो जो वस्तु चित्रित करता है उसको निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है इति श्री स्कुराणेश्वर सनत कुमार संवादि श्रावण मास महात्म्य अमावस्या पिठोरी व्रत कथन नाम पंचविंशोध्या